इसके पश्चात इंद्रदेव ने उन देवगणों से कहा था कि यह यहां पर आ गया है और इसको यह सभी लोग भी युद्ध में जीतने में असमर्थ हैं। अगर हम सब लोग यहाँ से भागते भी हैं, तो भी हमारी कहीं पर अन्य कोई गति नहीं है एक योजन के विस्तार वाला कुंड बनाकर जो बहुत ही अच्छा और सुंदर हो हम सब यज्ञ का कार्य सम्पन्न करे महायाग का जो भी विधान है उसी से हुसन का प्रणिधान करे हम सब सुरगण महामास परमा शक्ति का ही इस समय में यजन करें हम सब लोग ऐसा करने से ब्रह्म भूत हो जाएंगे अथवा स्वर्गलोक का भोग करेंगे इस प्रकार से जब सब देवों से कहा गया था तो इंद्र ही जिनमें अग्रणी था वे सभी देवगण प्रस्तुत हो गए थे फिर उन्होंने मंत्रों के द्वारा काट काटकर कर विधि पूर्वक मासो से हवन किया था शरीरों के समस्त मास का हवन करने पर तथा चरणों और करों का भी होम करने पर जब उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर ही हवन कर देने की इच्छा की थी तो उसी समय एक परम उत्तम तेज तेज का पुंज प्रादुर्भूत हुआ था। उस तेज के पुंज के मध्य से एक चक्र के समान आकार का पदार्थ समुत्पन्न हुआ था और उसके मध्य में समुदित सूर्य के सदृश प्रभा से समन्वित देवी प्रकट हुई थी अब उस महादेवी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है वह देवी इस जगत के उजीवन करने वाली थी और ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप वाली थी उसका स्वरूप सौंदर्य के सार की सीमा ही था और वह आनंद के रस का सागर थी उसका कलेवर जपा के पुष्पों के सदृश था और उसके वस्त्र दाड़िमी के कुस्मो के समान वर्ण वाले थे वे सभी आभूषणों से भूषित थी तथा श्रृंगार रस का एक स्थल स्वरूप थी कृपा से तरंगित अपो वाले नेत्रों से प्रकाश करने वाली वह कौमुदी थी उसके करों में पाश अंकुश इक्षु कोद और पांच बाण थे जिससे वह परम सुशोभित थी उस महादेवी का दर्शन करके इंद्र के सहित समस्त देवगणों ने बारंबार प्रसन्न मनोवाले होकर उस अखिलात्मिका के चरणों में प्रणाम किया था उसके द्वारा अवलोकित होकर सभी देवगण दुख रहित हो गए थे उनके सब अंग पूर्ण हो गए थे और बहुत अधिक सुदृढ़ वज्र के समान देहों वाले तथा महान बल से संपन्न हो गए थे सब कुछ देने वाली उस अंबिका महादेवी का उन्होंने स्तवन किया था ललिता सत्वराज वर्णन देवों ने कहा हे पर से भी परे हे देवी आप तो इस समस्त जगत की माता हैं आपकी जय हो आप तो सबके कल्याण करने का स्थल हैं और आप काम कला के स्वरूप वाली हैं आपकी जय हो है परम सुंदर नेत्रों वाली हे कामाशी हे सुंदरी आप जय करने वाली है आप समस्त सुरों की आराधना करने के योग्य हैं, हे कामेशी आप मान देने वाली हैं, आपकी जय हो जय हो, हे ब्रह्ममय, हे देवी आप तो ब्रह्मात्मक रस के स्वरूप वाली हैं, हे नारायणी आप परा हैं जो सम्पूर्ण स्वर्गवासियों के द्वारा वंदित है आप श्री कंठ की दायता है आपकी जय हो है श्री ललितांबिके हे देवी आप श्री की विजय तथा श्री की समृद्धि का प्रदान करने वाली हैं। हे पर से भी परे, जो जन्म धारण कर चुका है और जन्म लेने वाला है आप उसके इष्टापूर्त की हेतु हैं। तीनों जगतों की पालन करने वाली उन आपके लिए हमारा सबका नमस्कार है कला काष्ठा मुहूर्त दिन मास ऋतु और वर्षों के स्वरूप वाली आप है सहस्त्र शीर्ष मुख और लोचनों वाली आपके लिए हमारा प्रणाम है आप सहस्त्र हाथ चरण कमलों से परम शोभित हैं। आप अणु तथा महान से भी अधिक महान हैं। हे देवी आपके लिए हमारा नमस्कार है हे माता आप पर से भी पर हैं। और जो भी तेज धारण करने वाले हैं, उनका भी तेज आप ही हैं। यह अतल लोक आपके दोनों चरण हैं और वितल लोग आपके दोनों जानू है रसातल आपका कटी भाग है और यह धरणी आपकी कुक्षी है आपका मुख स्वर लोक है तथा भूवर लोक आपका हृदय है चंद्र सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। वायु आपके अच्छा है और श्रुति आपकी वाणी है यह समस्त लोकों की रचना आपकी क्रीड़ा है और ज्ञान से परिपूर्ण भगवान शिव ही आपके सखा हैं। सर्वदा आनंद का रहना ही आपका आहार है तथा आपका निवास स्थल सत्पुरुषो का हृदय है ये समस्त भुवन ही आपके देखने के योग्य और अदृश्य रूप हैं। ये घन ही आपके केश हैं तथा तारागण आपके केशों में लगे हुए पुष्प हैं। ये धर्म आदि सब आपकी भुजाएं हैं और अधर्म आदि सब आपके आयुध हैं। समस्त यम और नियम आपके कर और पाद हैं। स्वाहा और स्वधा के आकार वाले ही आपके दो स्तन है जो लोगों के उज्जीवन करने वाले हैं, प्राणायाम ही आपकी नासिका है तथा सरस्वती देवी ही आपकी रचना है आपका प्रत्याहार ही इंद्रिया है और ध्यान ही परम श्रेष्ठ बुद्धि है आपकी धारणा शक्ति ही मन है और आपका हृदय समाधिक है पर्वत ही आपके अंग रू हैं, और प्रभात आपका वसन है भूत भव्य भविष्य और नित्य आपका विग्रह है जगत की धात्री आप यत्र स्वरूप वाली हैं और परम पावनी विश्व के रूप वाली हैं जिसने आदिकाल में दया के स्वरूप वाली होकर इन समस्त प्रजाओं का सृजन किया था आप सबके हृदयों में स्थित भी रहती हुई मोहन स्वरूप वाली लोगों के लिए अदृश्य है आप अपने नामों का और रूप का विभाग अपनी ही लीला से किया करती हैं आप उनमें अधिष्ठित रहकर ही स्थित रहा करती है और उनमें जो असक्त है उनके अर्थ और कामनाओं के प्रदान करने वाली हैं। उन महादेवी के लिए बारंबार नमस्कार है और सर्वशक्ति को बार बार प्रणाम है। जिसकी आज्ञा से ही अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुआ करते हैं और पृथ्वी आदि ये भूत भी कार्यरत रहा करते हैं उस देवी के लिए बारम्बार प्रणाम है जिसने आदि का सृजन किया था और जिसने सर के आदि काल में आदि भू का रूप धारण किया था तथा इस सब को स्वयं एक ही ने धारण किया था उस देवी के लिए अनेक बार प्रणाम है जिसने इस धरणी को धारण किया है और जिस अमया ने इस आकाश को धारण किया है जिससे सविता समुदित होती है उस महादेवी के लिए अनेक बार प्रणाम है जिसमें यह सम्पूर्ण जगत उदित होता है और जिसमे निर्भर होकर स्थित रहा करता है जब समय आ जाता है तो यह अंत को प्राप्त हो जाता है उस देवी के लिए बार बार नमस्कार निवेदित है अब रजो भवा के लिए मेरा नमस्कार है तथा सात्विक संस्थित के लिए नमस्कार है तमोरूप हरा आपको नमस्कार है निर्गुण स्वरूपा शिवा आपको प्रणाम है आप इस संपूर्ण जगत की एक ही माता है ऐसी आपको बारम्बार नमस्कार है इस जगत की आप ही एकमात्र पिता अर्थात जनक हैं ऐसी आपके लिए अनेक बार नमस्कार है आपका यह संपूर्ण स्वरूप तंत्र है तथा आप अखिल यंत्र रूपा है ऐसी आपकी सेवा में अनेक शह, हमारा प्रणाम निवेदित है आप लोक गुरु की प्रधान हैं ऐसी अखिल वाक की विभूति के लिए हमारा बार बार प्रणाम है लक्ष्मी के लिए तथा जगत की एक तुष्टि के लिए हमारा बारम्बार नमस्कार है शाम्भवी सर्व शक्ति आपको प्रणाम है हे अम्ब, आपका प्रभाव अत्युत्तम है तथा अनादि है, अनादिध्या भौतिक है वाणी मन से अगम्य है और अप्रत वैभव वाला है वह रूप तथा द्वंद से रहित है एवं दृष्टि गोचर नहीं है मैं किस प्रकार से इसका वर्णन करूं? हे विश्वेश्वरी हे विश्व वंदित हे वेदों स्वरूप वाली आप प्रसन्न हो हे माया मई हे मंत्रों के विग्रह वाली हे सर्वेश्वरी हे सर्वरूपिणी, आप प्रसन्न होइए